जी की रचना, भेड़े और भेड़िये। एक बार एक एक एक वन के के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ें बहुत थीं। निहायत नेक ईमानदार कोमल विनयी दयालु निर्दोष पशु जो घास तक को फूक फूक कर खाता है भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे सब जिये और जीने दें शांति स्नेह बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा ज्यो ज्यों चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता ज्यो ज्यो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िये से कहा मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं हर भेड़िये के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं ये भेड़िए के आस दुम हिलाते चलते हैं उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा महाराज आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं खैर भेड़िया ने कहा तुझे क्या मालूम नहीं है वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है हमारा राज तो अब गया सियार ने दांत निपोर कर कहा हम क्या जाने महाराज हमारे तो आप ही माई बाप है हम तो कोई और सरकार नहीं जानते आपका दिया खाते हैं आपके गुण गाते हैं भेड़िए ने कहा मगर अब समस्या ऐसा आ रहा है समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी सियार सब जानता था मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर न हो गया होता आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा चुनाव अब आता जा रहा है अब यहां से भागने के सिवा कोई चारा नहीं पर जाए भी कहां? सियार ने कहा मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा अरे वहां तो शेर और रीछ को तो ले लेते हैं पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता तो सियार ने खूब सोचकर कहा जाए अब घर में चले जाइए भेड़िए ने कहा अरे वहां भी जगह नहीं है सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे हैं बूढ़ा अब ध्यान सियारग्न हो गया उसने एक आंख बंद की नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा फिर बोला बस अब समझ में आ गया मालिक अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो भेड़िया चिड़कर बोला की आसमानी बातें करता है अरे हमारी जाति कुल दस फीस दी है और भेड़े तथा अन्य छोटे शशु नब्बे फीस दी, भला वे हमें काहे को चुनेंगे अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी बूढ़ा सियार बोला आप खिन्न मत होइए सरकार एक दिन का समय दीजिए कल तक कोई योजना बन ही जाएगी मगर एक बात है आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने तीन सियारों को लेकर आया उन में से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे ने भेड़िए ने देखा और पूछा अरे ये कौन है बूढ़ा सियार बोला ये भी सियार है सरकार मगर रंगे सियार हैं आपकी सेवा करेंगे आपके चुनाव का प्रचार करेंगे भेड़िए ने शंका की मगर इनकी बात मानेगा कौन ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है सियार ने भेड़िये का हाथ चूम कहा बड़े भोले हैं आप सरकार अरे मालिक रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं फिर ये तो सियार हैं और तब बूढ़े सियार ने भेड़िये का भी रूप बदला मस्तक पर तिलक लगाया गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए बोला अब आप पूरे संत हो गए अब भेड़ों की सभा में चलेंगे मगर तीन बातों का ख्याल रखना अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़े आएंगी सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना भेड़िए ने पूछा अरे लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे ये किस काम आएंगे बूढ़ा सियार बोला ये बड़े काम के हैं आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है विचारक है कवि भी है लेखक भी यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और यह हरा धर्मगुरु। गुरु बस अब चलिए जरा ठहरो भेड़िया ने बूढ़े सियार को रोका कवि लेखक नेता विचारक ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं और ये तीनों बात काटकर सियार बोला ये तीनों सच्चे नहीं हैं रंगे हुए हैं महाराज अब चलिए देर मत करिए और वे चल आगे बूढ़ा सियार था उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था मस्तक पर तिलक गले में कंठी मुख में घास के तिनके धीरे धीरे चल रहा था अत्यंत गंभीरता पूर्वक सर झुकाए विनय की मूर्ति उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़े इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी चारों सियार भेड़िये की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िये की जय बोली भेड़ों में पहले से ही यहां वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की भेड़ो ने देखा तो वे बोली अरे भागो ये तो भेड़िया है तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा भाइयों और बहनों अब है मत करो भेड़िया राजा संत हो गए हैं उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है उनका हृदय परिवर्तन हो गया है वे आज सात दिनों से घास खा रहे हैं रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते किसी का रोम तक नहीं छूते भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आ जाते हैं, हैं, उनकी अपनी भेड़िया भेड़िया जाति ने जो जो अत्याचार आप पर किए उनके कारण संत का था लज्जा से झुका झुका है, सो ही हुआ परंतु अब विशेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रयास करेंगे आज सवेरे की ही बात है एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो संत ने उसे दांतों दांतों से से। से निकाला, से। पर जब वह बेचारा कष्ट चल बसा, तो संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं अब आप उनसे भय मत करें उन्हें अपना भाई समझे सब मिलकर बोलो संत भेड़िया जी जी की जय भेड़िया अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को कुटक जाते बूढ़ा सियार फिर बोला भाइयों और बहनों संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता पर प्रेम वश उनका हृदय भर आया है वे गदगद हो गए हैं और भावा तिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है वे बोल नहीं सकते अब आप इन तीन रंगीन प्राणियों को देखिए आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे पहचाने भी कैसे ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं ये तो स्वर्ग के देवता हैं, जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्म गुरु है अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे हा कवि जी पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था हुआ हुआ चिल्ला दिया शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं अरे कवि की बात सब की समझ में आ जाए तो वह कवि का है का ये कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया हे भेड़िया जी महान आप सर्वत्र व्याप्त हैं सर्वशक्तिमान है प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है सांझ को उषा आपका मुख चूमती है पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि में आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर जमकती है हे विराट आपके आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है फिर नीले रंग के सियार ने कहा निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं कोमल हैं, हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकतीं। सकती बलवान है इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो तुम भेड़ वह भेड़िया कितना कम अंतर है और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है अरे खाते और हैं हड्डियां इनके द्वार पर फेंक जाते हैं ये व्यर्थ बदनाम होते हैं तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे भेड़िये बलवान होते हैं यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो बोलो संत भेड़िया की जय फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहां, वहां सुख पाएगा जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहां, वहां राजा बनेगा जो यहां वोट देगा वो वहां वोट पाएगा इसलिए सब मिलकर भेड़िये को वोट दो वेदानी दानी हैं परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं यह एक भेड़िए की कथा नहीं है यह सब भेड़ियों की कथा है सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हितचिंतक और हित रक्षक है ही नहीं और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया हर को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए कथा समाप्त